केन कन तृतीय खंड आख्यायि का, का हेतु भाष्य अभी विजानता विज्ञात अभी जानता श्रवण यदस्ति तद विज्ञात प्रमाण यदना तदिज्ञात शश विषाणक अत्यम हैसदृष्ट तथा ब्रह्म इदम ब्रम्मा एव इति मंदबुद्धीना व्यामोह मां भूत इति तदर्थ इख्यायिका आरभ्य यह ब्रह्म ज्ञात वस्तुओं से भिन्न है और फिर अज्ञात वस्तुओं से भी परे हैं ऐसा सुनकर कुछ मंदबुद्धि लोगों को कहीं ऐसा भ्रम न हो जाए कि जिस वस्तु का अस्तित्व है उसे उचित प्रमाणों साधनों के द्वारा जाना जा सकता है और जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं है वह अज्ञात खरगोश के सिंह के समान नितांत असत है ऐसा देखने में आता है उसी प्रकार ब्रह्म भी अज्ञात होने के कारण असत होगा अतः इस ब्रह्म के निवारणार्थ यह आख्यायिका कथा आरंभ की जाती है तदेव ही ब्रह्म सर्व प्रशास्त्री देवा पर ईश्वरा दुर्विज्ञेय देवा जयहतु असुराण पराजयेतु तत्थम न अस्ति इति एतस्य अर्थस अनुकूलानि हि उत्तराणी वचासी दृश्य जो सर्व प्रकार से विश्व विश्वब्रह्मांड का नियंता है देवताओं का भी परम देवता है ईश्वरों सामर्स्यवानों का भी परमेश्वर है कठिनाई से जानने योग्य है देवताओं के विजय तथा असुरों के पराजय का कारण है ऐसा ब्रह्म भला कैसे अस्तित्वहीन शून्य रूप हो सकता है अर्थात नहीं हो सकता आगे आने वाले मंत्र इसी तात्पर्य के बोधक दिखाई देते हैं अथवा ब्रह्म विद्या या स्तूत कथम ब्रह्म विज्ञान ही अग्नि आदयो देवा देवाहूँ अतो अभी अतितराम इति अथवा यह आख्यायिका ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए हो सकती है कैसे यह बताने के लिए ही ब्रह्म ज्ञान के कारण ही देवताओं में अग्नि आदि को श्रेष्ठता प्राप्त हुई और उनमें भी इंद्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया अथवा दुर्विज्ञेम ब्रह्मती एक प्रदर्शयते अग्नि आदयो अति तेजसो अपि क्लेसन एव ब्रह्म विदित तथा इंद्रो देवा अपि की इति। या फिर इसके द्वारा यह दिखाया जा रहा है कि ब्रह्म को जानना अत्यंत कठिन है क्योंकि अग्नि आदि अत्यंत तेजस्वी होकर भी और इंद्रदेवताओं के अधीश्वर होकर भी बड़ा कष्ट उठाकर ही ब्रह्म को जान सके थे। वक्ष उपनिषद विधिपरम वर्व ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेण प्राणीना आदि अभिमानो मिथ्या इति वा मिथ्यादर्शनाथ यथा यहां जयादि दयाद अभिम इति अथवा आगे कही जाने वाली उपनिषद सगुण ब्रह्म विषयक उपासना का विधान करने वाला है अथवा यह सां आख्यायिका यह दिखाने के लिए है कि देवताओं के विजय के अभिमान के समान ही ब्रह्म विद्या के अतिरिक्त जीवों का कर्तृत्व कर्तृत्वभोक्तृत्व विषयक अभिमान करना निरर्थक है ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञ तस्य ब्रह्मणों विजय देवा अमहियंत भावा कहते हैं कि देवासुर संग्राम में ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की ब्रह्म के इस विजय में देवगण स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करने लगे भाष्य ब्रह्मा यथोक्त यतो, यथोक्तलक्षण परम किल दो अय विजिज्ञ जयम लब च चंग्रा असुरा जीवा जगद अरातीन इस्वर सेतु अरातीन ईश्वरसेतन दो जत्फल चायछत जगत स्थे स्थेम तस्यह किल ब्रह्मणो विजये देवा अग्नि अमहीयंत अग्निआजयत महिमता श्रोत का श्रोत आदि लक्षणों वाले परम ब्रह्मणे देवताओं के लिए विजिज्ञ अर्थात जय प्राप्त किया देवताओं तथा तो असुरों के संग्राम में जगत की स्थिरता हेतु जगत के शत्रु ईश्वर की मर्यादा भंग करने वाले असुरों को जीतकर वह विजय तथा तो सुख समृद्धि रूप उसका फल देवताओं को प्रदान किया ब्रह्म के ही उस विजय में अग्नि आदि देवतागण अपने को महिमान्वित महसूस करने लगे